विनी की खोज दुनिया के सबसे मशहूर भालू की सच्ची कहानी विनी विन्नी दू से पहले विनी नाम का एक असली भालू था 1914 में एक पशु चिकित्सक हैरी कॉलबोन प्रथम महायुद्ध के दौरान घोड़ों के इलाज के लिए यात्रा कर रहे थे ट्रेन से यात्रा करते समय उन्हें एक स्टेशन पर एक शिकारी मिला जिसके पास एक भालू का बच्चा था हैरी ने उस भालू के बच्चे को खरीद लिया और कैनेडा में अपने शहर विनी के नाम पर उसे विनी नाम दे डाला हैरी विनी को युद्ध के मैदान में भी ले गए यहाँ पर हैरी की पोती की बेटी उनके जीवन की सच्ची और गजब की दास्तां बयां कर रही है अंत में हैरी विनी को लंदन के चिड़ियाघर को सौंप देते हैं वहाँ विनी की मुलाकात एक नए दोस्त से होती है वो एक असली लड़का था और उसका नाम था क्रिस्टोफर रोबिन क्रिस्टोफर के पिता ए ए मिल्नस ने बच्चों की किताबों के प्रसिद्ध लेखक बच्चों क्रिस्टोफर के पिता ए ए मिल्नस बच्चों की किताबों के प्रसिद्ध लेखक थे विनी से प्रेरित होकर उन्होंने विनी नाम का पात्र रचा विनी की खोज दुनिया के सबसे मशहूर भालू की सच्ची कहानी चित्र सोफी ब्लैक ऑल। मां मुझे कहानी सुनाओ कोर आग्रह किया अब बहुत देर हो गई है बाहर अंधेरा हो गया है और सोने का वक्त हो गया है। किस तरह की कहानी आपको पता है वो सच्ची कहानी वही नन्हे भालू की कहानी फिरो मेरे और करीब मेरे और करीब आकर चिपक जाता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैंने उससे कहा बहुत समय पहले की बात है तुम्हारे पैदा होने से कोई सौ वर्ष पहले एक वेटरनेरियन यानी पशु चिकित्सक था जो विनीपिक में रहता था उसका नाम था हैरी कोल पॉन क्या वेटर वेटरनेरियन वेटर कोल ने कहा भालुओं को वेजिटेबल्स यानी सब्जियां नापसंद है का का मतलब होता है है जानवरों डॉक्टर मुझे पता है, कोल ने जवाब दिया बड़े होकर तो रहता था वहां ऐसे कड़ाके की सर्दी पड़ती थी कि कभी कभी नाक के अंदर का पानी भी जम जाता था हैरी जानवरों का बहुत कुशल डॉक्टर था पर एक दिन ऐसा आया जब हैरी को अपने प्यारे शहर विनीपिक से अलविदा कहना पड़ा कहीं बहुत दूर उसके देश कनाडा से बहुत दूर महासागर के उस पार भयानक युद्ध चल रहा था हैरी को वहां लड़ाई में मदद के लिए जाना था वहां जाकर उसे फौजी घोड़ों की सेहत की देखभाल करनी थी इसलिए हैरी सैनिकों से भरी एक ट्रेन में चढ़कर पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ वो टक्टर लगाए खिड़की के बाहर खेत खलियानों को गुजरते देखता रहा घर छोड़कर इतनी दूर जाने से वो नाखुश था दोपहर के खाने के बाद शाम हो गई और फिर रात पर ट्रेन लगातार बिना रुके चलती ही रही जब हैरी शोकर उठा तो सुबह हो चुकी थी तभी ट्रेन वाइट रिवर नाम के स्टेशन पर रुकी हैरी चहलकदमी करने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा प्लेटफार्म की बेंच पर एक आदमी बैठा था उसके पास एक बच्चा था एक बच्चा कोल ने हुए कहा नहीं एक भालू का बच्चा ना भालू हैरी वही रुक ऐसे दिन कभी कभी ही आते हैं जब ट्रेन स्टेशन पर भालू का बच्चा दिखे शायद उस भालू के बच्चे की मां मर गई हो उसने सोचा इसलिए वो शिकारी भालू के बच्चे को पकड़ आया। शिकारी क्या करते हैं कौल ने पूछा शिकारी भालू के बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं परवरिश करना मतलब तुम्हें पता होना चाहिए मैंने कहा वो उन्हें प्यार नहीं करते हैरी ने कुछ देर सोचा फिर उसने खुद से कहा उस भालू के बच्चे में कुछ खास बात है कुछ समय तक वो गहरी सोच में इधर उधर चहलकदमी करता रहा करूं या न करूं पर अंत में उसने दिल उसके दिल ने निर्णय लिया फिर उसने शिकारी के पास जाकर कहा मैं तुम्हें इस भालू के बच्चे के बदले बीस डॉलर दूंगा क्या बीस डॉलर बहुत ज्यादा होते हैं कोल ने पूछा उस जमाने में मैंने कहा बीस डॉलर बहुत बड़ी रकम थी ट्रेन में जब भालू कर्नल की पतलून सुखने लगा तब कर्नल ने कहा कप्तान कोलबोर्न हम लोगों को हजारों मील की यात्रा कर सीधे युद्ध के मैदान में जाना है तुम इस खतरनाक जानवर को भला अपने साथ कैसे ले जा सकते हो तभी नन्ना भालू दोनों पैरों के बल खड़ा हो गया और ऐसा लगा जैसे वो कर्नल को सैल्यूट कर रहा हो तब कर्नल का गुस्सा एकदम रफू चक्कर हो गया और उसने अलग सी आवाज़ में कहा हेलो, हेलो, हैरी के रेजिमेंट रेजिमेंट के तमाम लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए मैंने इसका नाम विनी रखा है, हैरी ने उनसे कहा यह नाम अपने हमें अपने शहर विनी पिकी हमेशा याद दिलाता रहेगा उन्हें बहुत लंबी यात्रा तय करनी थी कुछ ही देर बाद विनी को जोर की भूख लगी भालू क्या खाते हैं लोगों ने अचर से पूछा यह पूछना बेहतर होगा कि भालू क्या नहीं खाते हैं नहीं ने कहा। सब्जियां कोल ने मुझे याद दिलाते हुए कहा विनी खूब सब्जियां खाता था मैंने कहा वो प्याज को छोड़कर बाकी सभी सब्जियां खाता था फिर विनी के लिए गाजर और आलू सेब और टमाटर अंडे बीन्स और ब्रेड लाई गई विनी ने एक टीम मछली भी खाई पर फिर भी विनी की भूख नहीं मिटी क्या मिठाई खाओगे हैरी ने पूछा और फिर उसने विनी को एक डिब्बा कंडेंस्ड मिल्क का दिया विनी ने डिब्बे को अपने हाथों में पकड़कर आराम से लेटकर दूध दिया लेटे लेटे उसने एक गाना भी गुनगुनाया उसे देखकर सभी लोग खिल खिलाकर हैरी और विनी कनाडा से आए तमाम सैनिकों के साथ वेल वेलकार्डियर के हरे खेतों में इकट्ठे हुए वहां मानो तंबुओं का एक शहरी बस गया था। बस गया था उसमें से एक तंबू खोड़ो का अस्पताल था और हेरी उसमें काम करने जाता था विनी भी अब फौज का हिस्सा बन चुका था हैरी ने उसे दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर सिर एक ओर घुमाना सिखाया जल्दी विनी के बैठने के लिए एक लकड़ी का मोटा खंभा भी डाड़ा गया कर्नल साहब का मानना था कि विनी एक विलक्षण था भालू था शायद पूरी फौज में वो सबसे चतुर तीसरा निर्देशक था अगर किसी ने कोई चीज छिपाई हो तो विनी उसका जरूर पता लगा लेता था उसमें चीज खोज लेने का कमाल का हुनर था दिन भर के काम के बाद हैरी और विनी दोनों थककर चूर चूर हो जाते है। जब हैरी ने विनी को समुद्र पार ले जाने की सोची तो तार्किक स्तर अपने दिल की बात सुनी इससे पहले इतने सारे लोगों और जानवरों ने कभी भी एक साथ एटलांटिक महासागर की यात्रा नहीं की थी तीस जहाजों में से छत्तीस हजार सैनिक पचहत्तर घोड़े पचहत्तर सौ घोड़े थे और साथ में विनी नाम का एक फालू भी सवार था इंग्लैंड पहुंचने के बाद उनका रेजिमेंट ट्रेनिंग के लिए प्लेन पहुंचा वहां दिन रात बारिश और बारिश ही होती थी पर विनी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा अब वो सेकंड कैनेडियन इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री ब्रिगेड का प्रत्येक चिन्ह बन गया बन चुका था और वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाता था एक दिन हैरी उसके तंबू में गया तो विनी बड़ी लगन से वर्जिश कर रहा था ऐसा मत करो नहीं तो पूरा तंबू गिर जाएगा हैरी ने हंसते हुए कहा अब विनी का, का डील काफी बढ़ चुका था सर्दिया आते ही फौजी अरमान फौजी फरमान आ गया सैनिकों को फ्रंट पर लड़ने के लिए जाने का हुक्म तब सैनिकों ने विनी के साथ अपनी फोटो खिंचवाई और फिर उन्हें गर्व से घर के लोगों के पास भेजा फिर हैरी ने बहुत सोचा अंत में बहुत सोच समझकर उसने अपना मन बनाया वो विनी, वो विनी विनी के पास गया और उसने गंभीर शब्दों में उससे कहा अब तुम्हें कहीं और जाना होगा विनी ने अपने नथुनों की मिट्टी झाड़ी और फिर वो हैरी से आकर चिपक गया हैरी विनी को गाड़ी में बिठाकर एक बड़े शहर में ले गया फिर हैरी ने एक लंबी सांस ली विनी कुछ समय के लिए यही तुम्हारा घर होगा यही तुम्हारा घर होगा उसने कहा विनी ने अपनी गर्दन झुका ली मैं अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ जहाज से फ्रांस जा रहा हूँ हैरी ने समझाते हुए कहा वहां जंग के मैदान में मुझे घोड़ों की देखभाल करनी होगी विनी ने हैरी के कंधे पर अपना सिर झुका कर रखा मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो पर लड़ाई का मैदान कोई सुरक्षित जगह नहीं है विनी मुंह नीचे लटकाए मुँह नीचे लटकाए है रहा हैरी के हाथ हमेशा की तरह सूरज की किरणों जैसे गर्म एक बात तुम हमेशा याद रखना हैरी ने कहा क्योंकि असल में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है चाहे हम कितनी भी दूर रहे पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा तुम हमेशा मेरे भालू बने रहोगे क्या यही कहानी खत्म होती है हाँ यही हैरी और विनी की कहानी का कहान अंत मैंने कहा पर मैं चाहता हूं कि कहानी यहां खत्म हो कोल ने कहा कभी कभी मैंने कहा हमें एक कहानी को खत्म करना चाहिए जिससे कि दूसरी कहानी शुरू हो सके इसके बारे में हमें कब पता चलेगा पुराने जमाने की बात है एक छोटा लड़का था जिसके पास एक स्टफ्ड यानी रूई से भरा भालू था जब वो बहुत छोटा था तभी से उसके पास वो भालू था परंतु वो लड़का अपने भालू के लिए कभी भी एक अच्छा नाम नहीं खोज पाया उसने टेडी एडवर्ड और बिग बेयर के नाम से उसे बुलाने की कोशिश की पर उसे कोई नाम नहीं जचा एक दिन वो लड़का अपने पिता के साथ लंदन का चिड़ियाघर देखने गया वहां उसे एक भालू दिखा एकदम असली भालू तुरंत उस लड़के के दिमाग में विचार आया इस भालू में जरूर कोई खास बात है उस भालू का नाम विनी था फिर उस लड़के और विनी में सच्ची दोस्ती हो गई लड़के को पिंजरे के अंदर जाकर भालू से खेलने की इजाज़त तक मिली विनी से मुलाकात के बाद लड़के को अपने स्टफ्ड भालू को नामकरण में के नामकरण में कोई दिक्कत नहीं हुई उसने उसका नाम विनी द पु रखा और उस लड़के का नाम था कोल कोल ने उस लड़के का नाम था क्रिस्टोफर रॉबिन मिलसन क्रिस्टोफर रॉबिन विनी से चिड़ियाघर में मिलने आता उसके बाद उस सब्द भालू को अपने घर के पीछे के जंगल में तमाम साहसिक कारनामों के लिए ले, ले जाता उसके पिता का नाम था एलेन एलेक्जेंडर मिल्नस वो एक बहुत मशहूर लेखक थे हैरी का विनी अब विनय द पू बन गया था दुनिया में उससे ज्यादा प्यारा भालू और कोई नहीं था पर फिर हैरी क्या हुआ कोल ने पूछा जब हैरी विनी को चिड़ियाघर में मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि विनी वहां बहुत खुश था लोग उसकी अच्छी देखभाल करते और प्यार करते तब हैरी पहली बार विनी को मिला था तब से उसकी यही तिली तमन्ना थी जब हैरी पहली बार विनी को मिला था तब से उसकी यही तिली तमन्ना थी पहला महायुद्ध खत्म होने के बाद हैरी अपने शहर विनी में वापस लौटा और वहाँ पशु चिकित्सक जैसे अप। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई कुछ समय बाद उसने शादी की और उसके फ्रेड नाम का बेटा हुआ फ्रेड की बेटी का नाम था लॉरिन और लॉरिन की एक बेटी थी जिसका नाम था लिंडसे। वो लिंडसे कौन है मैं हूं फिर मेरा एक बेटा हुआ जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा इस लड़के में जरूर कोई खास बात है इसलिए मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे परदादा कप्तान हैरी कॉलबोर्न के नाम पर रखा मैंने तुम्हारा नाम कोल रखा वो तुम हो वो विनी हाँ मैंने कहा वो भी नहीं है और ये सब कुछ सच है कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां सच होती हैं मैंने कहा ये सुनकर कोल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई काफी देर तक उसने कुछ नहीं कहा फिर उसने अप, अपने भालू को अपने सीने से चिपकाया और एक लंबी जमाई ली फिर वो दोनों सो गए हैरी युवा फौजी की यूनिफॉर्म हैरी ने पहले महायुद्ध के दौरान अपनी डायरी लिखी यह डायरी उन्नीस की है जो युद्ध का पहला साल था डायरी का ओ पन्ना जब हैरी पहली बार विनी से मिला 24 अगस्त उन्नीस को हैरी ने लिखा आज 20 डॉलर का भालू खरीदा विनी के खंबे के पास खड़े तीन फौजी खुशी खुशी खाना खाते विनी और हैरी हैरी अन्य फौजियों के साथ अपने प्रतीक विनी के साथ इस चित्र से प्रेरित होकर यादगार मूर्तियां बनी जो अब विनी और लंदन में स्थापित है विनी पिक का उद्घाटन 1955 में हुआ विनी और क्रिस्टोफर रॉबिन का यह फोटो उन्नीस में लंदन चिड़ियाघर में ली गई तब तक दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे क्रिस्टोफर के पिता ए ए मिल्स दोनों को ऊपर से खेलता देख रहे हैं लंदन चिड़ियाघर के रजिस्टर के अनुसार विनी 9 दिसंबर 1914 को वहां आया और कोल दो में हमें पता था कि उस लड़के में कोई खास बात है लिनसे मैटिक यह सोचकर बड़ी हुई जैसे विनी पूस का परदादा भालू हो उन्होंने विनी की कहानी को रेडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में पेश किया है उन्होंने इस पर एक प्रदर्शनी प्रदर्शनी भी बनाई है जो हैरी और विनी के प्रथम महायुद्ध के अनुभवों के बारे में है यह प्रदर्शनी पूरे इंग्लैंड में घूमी वो अपने परिवार के साथ टोरेंटो कैनेडा में रहती है सोफी ब्लैकवॉल बहुत मशहूर चित्रकार हैं जिसके लिए उन्हें अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं